भगवद गीता भगवदीताय दो गीता का सार श्लोक संख्या चौदह तेरह से आगे तेरह चौदह से आगे नुआम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्द अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान शाखया चक्ष तस्म श्री गुणवे न तो आगे इसमें भगवान कहते हैं कौन कुंती पुत्र सुख तथा दुख क्षणिक उदयी तथा काल क्रम में उनका अंतर्दान होने होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान हे भरतवंशी यह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि अभिचल भाव से उनको सहन करना सीखे स्पर्शा मात्रा, मात्रा मतलब इंद्रियां स्पर्श मतलब इंद्रियों विषय से जो उनका संपर्क है उसको स्पर्श कहते हैं। तो उससे ये शीतल उष्ण सुख दुख उष्ण जैसे सुख दुख उत्पन्न होते हैं जैसे चमड़ी से कुछ वस्तु छूने से ठंडी या गर्म लगती है तो उससे उत्पन्न अनुभव जो है दुखजनक या आनंददायक हो सकता है उसी प्रकार से हर एक इंद्रिय का अपने इंद्रिय विषय से जो संपर्क होता है उससे जो अनुभव उत्पन्न होता है वो सुखदायक हो सकता है या दुखदायक हो सकता है तो ये बता रहे हैं तो ये जो उत्पन्न अनुभव है ये जो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं वो आगम अपाईनो अनित्या हाँ। वो शुरू होता है और अंत भी होता है वो अनित्य है वो आता है और चला जाता है जैसे ठंडी की ऋतु आती है फिर चली जाती है गर्मी की ऋतु आती है चली जाती है वर्षा ऋतु आती है चली जाती है वो हमेशा नहीं रहता है ये दुख दुख भी हमेशा नहीं रहता है सुख भी हमेशा नहीं रहता है कौन सा सुख दुख जो इंद्रिय का इंद्रिय विषय से संपर्क में आने से उद्भूत सुख दुख है वो अनित्य है तो इसलिए उसको सहन करो सहन करना सीखो उसको सहन करना सीखो उससे विचलित मत हो तो आएगा और चला जाएगा कहते भगवान यम हि न व्यथ्यन्े सम दुख जो धीर व्यक्ति, जो धीर पुरुष, धीरपुषर्षभ जो धीर व्यक्ति, जो धीर पुरुष ऐसे सुख और दुख में व्यथित नहीं होता है यमहीना व्यथयंती ऐसे सुख और दुख में व्यथित नहीं होते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं मृता मतलब मरा जो मरता है उसको अमृत अम्रित कहता अमृत मतलब जो नहीं मरता है, उसको अमृत कहते हैं तो अमृतत्व मतलब ऐसे ऐसा अस्तित्व जिसमें मृत्यु नहीं है स्व अमृतत्वाय कल्पते वो अमृतत्व को प्राप्त करता है अर्थात ऐसे अस्तित्व को प्राप्त करता है जहां पर मृत्यु नहीं है। कौन जो सुख और दुख को सहन कर लेता है उसमें विचलित नहीं होता व्यथित नहीं होता है वो है पुरुष श्रेष्ठ जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो हैत्पर्य कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए माघ का मास मतलब जनवरी दिसंबर जनवरी ये सब ठंडी का समय उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी तनिकता नहीं इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी के ॠतु में भोजन पकाने में हिचकती नहीं जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त कर करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है तय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है और भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व तो आ पड़ता है अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता श्लोक का जो व्यक्ति साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ होता है है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभव से सह सकता वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संयास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है किन्तु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइया कि कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास्रम अवश्य ग्रहण करता है ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो भगवान चैतन्य ने 24 तो वर्ष की अवस्था में ही सन्यास ग्रहण कर लिया था यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था तो भी उच्चा उच्च आदर्श के लिए उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर रहे, बने रहे भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है विशेष जो बात है यहाँ पे वो है धीर व्यक्ति की बात की है धीर वो है जो समस्या के होने पर भी विचलित नहीं होता है तो कल हमने धीर की जो परम स्तर है धीर व्यक्ति का उसकी चर्चा की जो तीनों गुणों से परे हो गया है मुक्त आत्मा है कृष्ण शुद्ध भक्त है कृष्ण के वो धीर व्यक्ति के स्तर के विषय में बात की करो कि वो इंद्रिय तृप्ति से कभी भी विचलित नहीं होता है अभी जो मुक्त आत्मा नहीं है वो भी कब धीर कहला सकती है इस विषय में बात है दोनों का सिद्धांत एक ही है कि वो विचलित नहीं होता है समस्या के होने पर भी विचलित नहीं होता है इंद्रिय तृप्ति से विचलित नहीं होता है दोनों का सिद्धांत एक ही है लेकिन एक बद के लिए कैसे ये लागू होता है तो यहाँ पे बात आती है कर्तव्य निष्ठता विचलन यहाँ पे विचलन किसको कहा जाएगा यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से चलित हो जाता है अपने नियत कर्म से चलित हो जाता है तो उसको विचलित हुआ कहते हैं जैसे अर्जुन लड़ना नहीं चाहते जो भी कारणों से तो अपने क्षत्रिय धर्म से चलित हो रहा है वो विचलित हो रहा है जो भी परिस्थिति उत्पन्न पर हुई उससे विचलित हो रहा है उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने नियत कर्म से यदि विचलित होता है तो उसको विचलित हुआ कहते हैं चलित होता है तो उसको विचलित हुआ कहते हैं और उसका कारण होता है इंद्रिय तृप्ति सुख और दुख सुख में भी व्यक्ति अपने नियत कर्म से विचलित हो सकता है दुख में भी व्यक्ति अपने नियत कर्म से विचलित हो सकता है दुख से तो विचलित होता है ये सब जानते हैं कोई उदाहरण दे सकते हैं दुख में कैसे व्यक्ति अपने नियत कर्म से विचलित होता है जैसे भी भक्ति कर रहा हूँ भगवान का बेटा मिल तो क्या है यार भगवान करता हूँ छोड़ दे ये छोड़ देता है तो वो मतलब कि वो है और और कोई उदाहरण मैंने प्रश्न पूछा है दुख में कैसे कोई विचलित हो जाता है और खासकर कर्तव्य नियत कर्म के उसमें उदाहरण ना मान लो कि दो साल तक आपकी फसल पूरी फेल हो गई तो क्या करोगे और खाद डाल के खाने के खाने का कुछ नहीं है खाद कहाँ से लेके आओ जी चलिए गाय गाय गाय को भी खिलाने के के लिए कुछ कोई होगा ना तो चलो मांगने के बाद और दो साल फेल हो गया अभी कोई देने वाला भी नहीं ऑलरेडी कर्जा हो गया जब तक तक आप कुछ ना कुछ तो कारण लेके आ जाएगी कार में लेके आ जाए फिर भी दो साल।, तो दो साल दो साल दो साल छोड़ दिया लोग चोरी करने लगते हैं चोर चोर काफी कारणों से बनते ऐसा नहीं कि सब लोग अच्छे ही होते और नहीं ऐसे चोर न कुछ लोग ऐसे चोर बनते हैं बाहर दुख होने पे अधर्म कर दिया कर्तव्य तो से चुत हो गए ऐसे अलग अलग प्रकार से दुखाते हैं सुबह में ठंडी बहुत है तो मंगल आरती नहीं आएगी दुखाने पे पे भी भी चली नहीं हुआ और खुद को कुछ परेशानी सी हुई भाई क्या छोड़ छोड़ छोड़ यार गया जैसे सुबह सुबह जो तो पेट साफ करना है वो घर के अंदर नहीं बाहर 300 मीटर दूर जाके करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते क्यों क्योंकि दुख होता है उधर जाने में तो दुख नहीं लेने के लिए काफी कार्य नहीं करते तो वो भी दुख आने पर वो कार्य छोड़ दे उसको कह सकते तो अलग अलग प्रकार से होता है दुख आने पे कर्तव्य छोड़ देना ऐसे अभी भी हम ये नंदग्राम को लेकर चल रहे हैं उसमें काफी समस्या आगे जा क्या आ सकती हैं अभी भी आ सकती है तो ठीक है अभी बस बात खत्म अभी नहीं करना है प्रकार से दुख आने पे चीजें छूट जाती है हजार बार हम सोचते हैं करें कि नहीं कर अपना नियत कर्तव्य ऐसे ही बच्चों में भी ये पाया गया है रहता है अरे यहाँ पे तो सिटी में ज्यादा मजा है यहाँ पे तो कितना सब गर्मी में सना तो पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती है स्मार्टफोन भी देखने को नहीं मिलता है फोन भी नहीं है कितना दुख है डांटते रहते हमेशा दुख आने पर चलो ठीक है मैं छोड़ के जाता हूँ माता पिता इधर रहे कोई बात नहीं मैं तो जाऊंगा उधर तो अपना काम करूँगा इधर कमाऊंगा बढ़िया से एंजॉय करूंगा इधर तो बहुत समस्या है क्यों बोला ये? बोल सकता हैं क्यों क्यूँकी इधर दुख लगता है तो दुख आने पे नियत करते हुए छोड़ देते हैं फिर आधुनिक जगत में बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं की कौन ध्यान रखेगा पैसा दे देता कर लेंगे ध्यान रख लेंगे ध्यान रखना बहुत ही दुख का काम है फिर तो एक माता पिता के दो बेटे हैं तो जब दोनों बड़े होते हैं दोनों लड़ते हैं कि माता पिता का नहीं नहीं तुम रखोगे नहीं नहीं तुम रखोगे क्यों ऐसा करते क्योंकि वो हाथ छुड़ाना चाहते ठीक वो रख लेगा तब तक मुझे क्या करने की जरूरत है तो तुम बड़े हो तुमको रखना चाहिए वो बोलेगा तुम छोटे हो तुमको रखना चाहिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने का प्रयास करेंगे क्यों क्यूँकी घर में यदि उनको रखते हैं तो उनकी संभाल लेनी पड़ती है तो उससे उनको दुख होता है उनकी इंद्रिय में होता है तो इसलिए अपने कर्तव्य से व्यथित हो जाते हैं दुख से व्यथित तो कर्तव्य से चुत हो जाते, तो जाते। पता नहीं हैं उनको जिसमें क्यों इंद्रिय तृप्ति में तो अड़चन ही अच्छा हाँ इंद्रिय तो, तो दुख लगेगा ना तो वो घर पे होंगे माता पिता फिर पता चलेगा कितना दुख होता है एक तो उनको सब सेवा करो अलग अलग प्रकार से सेहत की भी और फिर उनकी डांट खाओ हमेशा फिर जब लोग बूढ़े होते हैं तो पहले सब लोग दुखी रहते थे, थे ऐसे जब अपने घर माता पिता पालने के लिए वो माता पिता पालने में ये इंद्रियों को ये दुख अब दुख लेने में सुख मिलता है वो अलग बात है लेकिन भी तो किसी को नहीं मिलता नहीं, नहीं मिलता पर तो पहले उनको ये करना है पर यही बात है इंद्रिया के लिए तो दुख है ही ना ये करना है तो ये बात है ऐसा ही न? नहीं किसी की इंद्रिया चाहती की सेवा अलग करे हमें इन, पाला है वो इंद्रिया नहीं चाहती है वो आपकी बुद्धि बताती है इंद्रियों को तो दुख होता है उस पहले ही होता था जो तो दुख होता ही है ना आपको मेहनत करनी पड़ती है तो अलग अलग प्रकार से पानी लाओ और साफ करो जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तब उनको बीमारी आती है तो शायद ध्यान रखना पड़ता है अभी ऐसा होता होगा शायद पहले शायद ऐसा होता था क्या बीमारी नहीं आती नहीं, नहीं, नहीं है ऐसे समय भी आएगा ना बस आता है माधवेंद्रपुरी का नहीं आया था ईश्वरपुरी ने पूरी सेवा की आ, थी वैसे, वैसे, तो ये इंद्रियों और मन को कष्ट देने वाली चीजें इसलिए वो कष्ट से फिर कर्तव्य से च्युत हो जाते यदि कर्तव्य निष्ठ नहीं होते तो कर्तव्य निष्ठ किसको बोलेंगे जैसे आप बोले कि नहीं इन्होंने मुझे इतना पाला है तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए ये कर्तव्य निष्ठता है वो नहीं है तो विचलित हो गए अपने कर्तव्य से क्योंकि कष्ट है उसमें वो अलग अलग प्रकार से कष्ट आते हैं क्योंकि बूढ़े लोग हैं उनको भी कष्ट आते हैं तो उनके कष्ट उनके चित्रों इत्यादि को सहन करने पड़ते हैं बूढ़े लोग जब ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो बुद्धि भी दिमाग भी घूम जाता है तो अलग अलग प्रकार से गालियां भी बोल सकते हैं परेशान भी कर सकते ऐसा होता है समय आने पे। तो वो सब सहन करते करते उनकी सेवा करनी पड़ती मल हम सोच रहा है अभी करूँ कि नहीं करूँ जो पेट में बच्चों को मार देते वो थी। एक दूसरी बात है झट कौन पा रहे झंझट वही वही थी क्योंकि उससे दुख होता है उसमें नहीं करना है बच्चे नहीं चाहते है सुख चाहते बच्चे नहीं चाहते ये तो रोज का काम हो गया अभी लोगों का ये बहुत सारे उदाहरण है प्रमत्त कुकर्म यद यदि प्रीत ये आप विकर्म करते रहते हैं इंद्रिय प्रीति के कारण इंद्रिय के कारण यदि कर्तव्यनिष्ठता नहीं है यदि इंद्रिय तृप्ति से आसक्ति है उसको हम सहन नहीं करते इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख को यदि यह आदत नहीं है तो निश्चित रूप से हम विकर्म में पढ़ेंगे हम विचलित होंगे अपने कर्तव्यों से क्योंकि तो हम इंद्रिय तृप्ति के सुख दुख को सहन नहीं कर पाते तो हम विकर्म में निश्चित रूप से पढ़ेंगे न साधु मनी ये अच्छा नहीं है क्योंकि असन अपी क्लेश देहा न साधु मनी ये आत्मनवि आषद क्लेश देहा क्योंकि ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये हमको बार बार बार बार इस भौतिक जगत से बांधे रखेगा अलग अलग प्रकार के देह देगा इसलिए वो अच्छा नहीं है देहां देहांतर प्राप्ति देहांत प्राप्ति कराएगा बार बार भौतिक देह इसलिए वो अच्छा नहीं है इसलिए मात्रा स्पर्शास्त्र कौन सा है इसलिए उसको सहन करना सीखना चाहिए स्नान करना ही है सबको ठंडी है चाहे गर्मी गर्मी में एक गृहिणी है तो उसको खाना पकाना ही होगा भले ही कितनी भी गर्मी लगे उसमें बारिश में। तो इसलिए सुख हो चाहे दुख हो हमारे कर्तव्य करने से चलित नहीं होना चाहिए ये है बद्द जीव के लिए धीर होने का पहला स्टेप ये धीरे इसलिए हमको कर्तव्य जो करना है उसमें दूसरी बार कोई विचार होना ही नहीं चाहिए कि नहीं करना ये तो करना ही है ठीक है अभी ये जो भी कुछ उसके रास्ते में आता है उसको सहन करो ये दिया ही है क्योंकि जब भी हम किसी को कहते हैं सहन करो तो सहन सहन करना उसके पीछे एक ध्यय होता है तभी तो सहन करने की बात आती है ऐसे ही सहन तो नहीं करते जाते तो वो दिया ही है तो पालन करते हुए निष्ठा वो ध्याई है उसको ध्यान में रख करके उसके मार्ग में जो भी कुछ आता है उसको सहन करो चाहे दुख है चाहे सुख सुख है चलो सुख में कैसे कोई भी होता है मला, सुख मला, हमें सुख मिले तब जाके नहीं इसमें सुख मिलेगा तब जाके कैसे? जैसे दुख में हुआ उसी प्रकार से दोनों सुख में भिचलिण भिचलिण तो। जैसे भाल, सुख है अभी का सुख अजाम ले सकते अभी जा मिलेगा सुख और और उसमें रत हो गया गया गया वो सुख सुख सुख के अंदर सब कुछ भूल करता रहा करता उस सुख में लिप्त हुआ उसके बाद चोरी भी की सोचा नहीं मैं तो ब्राह्मणों में मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए डाके भी डाले खून भी किए जो भी सब किया लास्ट तक सुख में विचलित और कौन और क्या क्या उदाहरण हो सकते सुखी और हमारे जीवन से उदाहरण है जब पेट खराब हो फिर भी हाथ दबा लो चर्चा में नहीं करना चाहिए धर्मशील होने वाला कुछ आइसक्रीम आइसक्रीम <laughs> जो को अच्छी लगती है तो दबाओ उसमें क्या डाला है किसने बनाया कुछ नहीं देखना है खा लो और सूखा है तो विचलित होना से कैसे विचलन उत्पन्न होता है में में लगे लगे बड़े-बड़े बहुत सारे उदाहरण हैं इसके और अपने जीवन से कुछ दो न उदाहरण तो पता है पुल खुलेंगे सब पुल खुल जाएंगे क्या फिर तो सब खुल मान लो कि बहुत पैसे मिलने वाले हैं यदि दो दिन आप ये काम कर लोगे तो लेकिन पूरा दो दिन लोग घंटे लगना पड़ेगा आपको बंगला मिलेगा <coughs> जैसे कोई है उसको बोला दो दिन काम कर ले बढ़िया पैसे काम करना शुरू करते आपको लोटरी का नंबर पता चल गया ये नंबर दो करोड़ की लोटरी जीतने वाला है। नंबर बता, नंबर कैसे कैसे लेगा? के जाना दिख रही है। पड़ी हुई। नहीं नियम भंग कर दिया ना? <laughs> दिख रहा है। अच्छा है लॉटरी अच्छा नहीं पता, है। नहीं, पता, है। नहीं, पता हो नहीं अच्छा है। एक प्रकार का जुआ है एकदम सिस्टमेटिकुआ एक चॉकलेट मोबाइल मोबाइल स्मार्टफोन में हो जाता है स्मार्टफोन आकर्षण सबसे ज्यादा विचलन होता है आकर्षण में उसमें दिमाग खराब हो जाता है उसमें ऐसा ही लगता है लोगों को कि हम तो स्वर्ग में पहुंच गए बाकी सब भूल जाते हैं पाप क्या है पुण्य क्या है सब कुछ भूल बहुत बड़ा संगात यथा पुंसो तथा तत्संगी संगत तीन बार आता है भागवत यही सब इस, इस प्रकार का मो, मोह मोह उत्पन्न उत्पन्न होता होता है के के के संग या के संगी के संग संगी करने से उस प्रकार का मोह और कोई से नहीं होता। अच्छा ये अभी जो बाहर तो वही चलता है फिर स्कूल से ही शुरू हो जाता पहले मेरा मतलब जब मैथ्स स्कूल ही जल्दी शुरू हो जाती है ये लोग बातें है जब जब मैं स्कूल में रहता था अभी तो लोग देर-देर हल्के बच्चे को स्कूल में डालते हैं तनस्य मोहोयम ममममेति ये जैसा हां बोलता भी नहीं बोल ले प्ले प्ले स्कूल प्ले स्कूल स्कूल डालते हैं नेट का नेट का संपर्क नहीं करेगा नेट का घर पे कोई देखभाल करने के लिए नहीं है कौन नौकरी गए दोनों नौकरी भी गए हैं और कौन इसकी देखभाल करे मेरे लिए और दूसरे लोग का काम इसके लिए दे दो ये। तो आप लोग बच गए सोचते तो, तो लगता है कि बच गए ऐसा सब जब सोचते तभी लगता है कि हम बच गए नहीं तो तो यही सोचते आपके माता पिता ऐसा नहीं करते क्योंकि वो जनरेशन में इतना नहीं आया था अभी की जनरेशन में सब आ गया आपके बच्चे तो निश्चित रूप से डेढ़ साल की उम्र में जाते नहीं सकते यदि यदि पैदा पैदा होते होते होते तो हम तो, होते तो <laughs> हम <आँगे> तो, <laughs> बहुत ही खराब है आज दूर दूर रह रहे अच्छा अच्छा है है है इतना इतना अच्छा तो भी तो फिर भी तो इधर इधर भी भी भी भी फिर जा समस्या हो सकती कोई दुनिया की किसी कोने इतनी सी समस्या हो सकती है उसके सामने वो तो पूरा समुद्र ही है उसका सफेद <laughs> तो कपड़ों में काली या, ही या इंक के छीटे उड़ना और इंक में पूरा डूबना कि नहीं है कालायेगा पूरा डूब जाएगा जाएगा तो तो <laughs> काला ही हो पूरा वही मतलब वो निश्चित रूप से नरक का वापसी यहाँ पे तो केवल छीटे के <laughs> बड़ा अंतर है बहुत बड़ा अंतर है बहुत बड़ा अंतर है उसमें क्योंकि आधुनिक जगत सुख और दुख के अनुभव के आधार पे चलता है इसलिए उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि इसको सहन करना है सहन करने की बात तो उनकी डिक्शनरी से निकल जाती है क्या सहन सुख तो हो तो इसीलिए तो है सुख लेने का सुख प्रयास करो दुख हटाने का दुख प्रयास करो जिस प्रकार से प्रयास करना है उस प्रकार से प्रयास को कर। कर्तव्य ये, ये क्या कर्तव्य की बात है कर्तव्य वो है करने योग्य वो वस्तु है जो हमें सुख दिलाए और दुख से बचाए कर्तव्य तो पालन कर सुख दिलाए और दुख से बचाए मुझे सुख दिलाने के लिए दूसरे का गला भी काटना पड़े तो वो पिता भी क्यों नहीं हो कोई बात मुझे दुख से बताने के लिए किसी का गला क्यों नहीं काटना पड़े वो करना चाहिए कर्तव्य करने योग्य कर्तव्य मतलब करने योग्य। वो उनकी फॉर्मूला को भी मार देती वो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यदि मैं भी थोड़ा दस साल आगे जाके जन्म लिया होता नहीं लिया ना अभी तुम्हें अभी हूँ ना बच गया ना कुछ करके खुद तो अब तो अब क्या करूं? अब करना है जो करना है क्योंकि पुनर्जन्म तो है नही मानते भी नहीं मानते क्या अगेंस्ट में मानने होता ही नहीं है पुनर्जन्म नहीं है इसलिए मैं भले ना अपने बच्चों को मारा करूं मैं थोड़ी किसी का बच्चा वापस बनने वाला तो भी ऐसे कोई मार दे तो देगा जब तक मेरे पास प्राण है तब तक मैं बचाऊंगा अपने आप को तो भी हल्की मेंटल मेंटेलिटी आज निन्यानवे में प्रतिशत लोगों में लोगों में है उनके लिए नैतिकता क्या है मुझे पूरी फ्रीडम है कुछ भी करने की तो मैं अपना हाथ पूरा घुमा सकता हूँ जहाँ घुमाना है वहाँ आपका गाल यदि बीच में आ जाता है हमारी। तो बस उतनी नैतिकता है कि नहीं दूसरे को भी लगता है कि मैं हाथ घुमा सकता हूँ लेकिन आपका गाल जब तक बीच में नहीं है तब तक हाथ घुमा सकता हूँ मतलब मैं पूरी तरह से इंद्रिय तृती में लग सकता हूँ जब तक कि किसी का मैं नुकसान नहीं कर दू ये नैतिक व्यक्ति मॉरल व्यक्ति ऐसे व्यक्ति, व्यक्ति कम है लेकिन ऐसा सोचने वाले व्यक्ति होते हैं ये मॉरलिटी आती है नैतिकता और ज्यादा लोग कैसे है तुम्हारा गाल बीच में आ गया और यदि तुम मुझे वापस थप्पड़ नहीं मार सकते हो तो कोई बात नहीं अच्छा भी सोचेंगे मैं मुझे लाभ हो रहा है तुम्हारा नुकसान कर दूंगा कोई बात नहीं तुम मेरा उससे ज्यादा नुकसान कर दोगे तो भी मैं बच के रहूंगा <laughs> <संद्या>? <laughs> <laughs> मैं तुमको मार दूंगा लेकिन तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तुम मुझे मार दोगे तो भाई तो ना मैं ना तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा भाई नमस्कार इस प्रकार के लोग ज्यादा चोरी करो डाका डालो जो भी है लेकिन अपने को कुछ समस्या नहीं है इससे यहाँ पे चोरी करूंगा वो मेरे यहाँ पे इससे नहीं छोड़ेंगे अभी तो <laughs> ये है आज का समाज जो इस श्लोक के पूरा विरोध है वो ये श्लोक का उपयोग करेंगे आपको बोलेंगे करो करो ना मैं कुछ भी आपको भी आपको करना चाहिए जी अरे ये हमेशा दूसरों के लिए हो गया दूसरे बनेंगे बड़ी मछली आएगी तब।, तब तक <laughs> इसलिए सब लोग इसलिए सब लोग बड़ा बनने का प्रयास करते हैं प्रमोशन आज मैं कंपनी में यहाँ पे हूँ मेरी इतनी बड़ी मछली है वो लोग मुझे परेशान करना अभी मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा फिर देखता हूँ ऐसा करके इसी में नहीं बड़े बनने का प्रयास करते हैं ठीक जी का है हरु टीए okay.